महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व चतष्टतमोध्याय पक्षियों का उपदेश तुलाधारुवाच सद्भिवा यदि वी पनम स्थित प्रत्यक्ष क्रीयता तुलाधार ने कहा ब्राह्मण मैंने धर्म के जिस मार्ग का दर्शन कराया है उस पर सज्जन पुरुष चलते हैं यादुर्जन इस बात को अच्छी तरह जांच कर प्रत्यक्ष कर लो अब तुम्हें इसकी यथार्थता का ज्ञान होगा एते ते भव बहुव समन्ता तबोत्तम सम्भूता सेनाश चान्या देखो आकाश में ये जो बहुत से सेन एवं दूसरी जातियों के पक्षी चारों ओर विचरण कर रहे हैं इनमें तुम्हारे सिर पर उत्पन्न हुए पक्षी भी है आहो य इनान विषमान ततः पश्यमानस्तपाद श्ष्टान देहेश ब्रह्मन् ये यत्र तत्र घोसलों में घुस रहे हैं देखो इन सबके हाथ पैर सिकुड़ शरीरों से सट गए हैं इन सबको बुलाकर पूछो संभावयंति पितरम त्वया संभाविता खगा असंशयम पिता वय त्व पुत्राणा यजा चले ये पक्षी तुम्हारे द्वारा पालित और समाधृत हुए हैं अतः तुम्हारा पिता के समान सम्मान करते हैं जाजले इसमें संदेह नहीं कि तुम इनके पिता ही हो अतः इन पुत्रों को बुलाकर प्रश्न करो ततो ष्मजी कहते राजन तदनंतर जाजलि ने उन पक्षियों को बुलाया उनका धर्मयुक्त वचन सुनकर वे पक्षी वहां आए और उनसे मनुष्य के समान स्पष्ट वाणी में बोलने लगे अहिंसा दे पर अहिंसा और दया आदि भावों से प्रेरित होकर किया हुआ कर्म इोक और परलोक में भी उत्तम फल देने वाला है ब्रह्म यदि मन में हिंसा की भावना हो तो वह श्रद्धा का नाश कर देती है फिर नष्ट हुई श्रद्धा कर्म करने वाले इस हिंसक मनुष्य का ही सर्वनाश कर डालती है सम्धान संयता सुचेतसा कुता न नज्ञो जातु ने शे जो हानि और लाभ में समान भाव रखने वाले श्रद्धालु संयमी और शुद्ध चित्त वाले पुरुष हैं तथा यज्ञ को कर्तव्य समझकर करते हैं उनका यज्ञ कभी असफल नहीं होता श्रद्धा वयस्वतीय सूर्यश्व दुहिता पृथ्वित्री चहिर मनसी ततः ब्रह्म श्रद्धा सूर्य की पुत्री है इसलिए उसे वैवस्वती सावित्री और पृथ्वित्री विशुद्ध जन्मदायी भी कहते हैं वाणी और मन भी श्रद्धा की अपेक्षा बहिरंग है वाग त्रायते श्रद्धा मनोवृद्धम चारत श्रद्धा वृद्धम से नाम कर्म त्रा तुम भरत नंदन यदिणी के दोष से मंत्र के उच्चारण में त्रुटि रह जाए और मन के चंचलता के कारण इष्ट देवता का ध्यान आदि कर्म संपन्न न हो सके तो भी यदि श्रद्धा हो तो वह वाणी और मन के दोष को दूर करके उस कर्म की रक्षा कर सकती है परंतु यदि श्रद्धा न होने के कारण कर्म में त्रुटि रह जाए तो वाणी और मन अर्थात मंत्रोच्चारण और ध्यान उस कर्म की रक्षा नहीं कर सकते अत्र गाथा ब्रह्म गीता कृतंते पुरा विद सुचेर श्रद्धानस्य से चा शुचे देवा चितम मत सदृसम यम श्रोत्रिय कदर्य से बदान्य चार मीमांसितोंभव अकल्पयन इस विषय में प्राचीन वृत्तांतों को जानने वाले लोग ब्रह्मा जी की गाई हुई गाथा का वर्णन किया करते हैं जो इस प्रकार है पहले देवता लोग श्रद्धाहीन पवित्र और अब पवित्रता रहित श्रद्धालु के द्रव्य को यज्ञ कर्म के लिए एक साथ ही समझते थे इसी प्रकार वे कृपण वेदवेदता और महादानी सुरख शुदोर के अन्न में भी कोई अन्न अंतर नहीं मानते थे देवताओं ने खूब सोच विचार कर दोनों प्रकार के अन्नों को समान निश्चित किया था प्रजापति किन्तु एक बार यज्ञ में प्रजापति ने उनके इस वर्ताव को देखकर कहा देवताओं तुमने यह अनुचित किया है वास्तव में उदार का अन्न उसकी श्रद्धा के कारण पवित्र होता है और कंजूस का अश्रद्धा के कारण अपवित्र एवं नष्ट प्राय समझा जाता है अतः श्रद्धाहीन पवित्र की अपेक्षा पवित्रताहीन श्रद्धालु का ही अन्न ग्रहण करने योग्य है इसी प्रकार कृपण वेदविदता और दानी सूदखोर में से दानी सूदखोर का ही अन्न श्रद्धापूत एवं ग्राह्य है केवल सूदखोर और केवल कृपण का अन्न तो त्याज है ही भोज्यम व्यदर्यस नसद्धा एवैको देवाहते हवीन तस्वो्यं यतिधर्म विदो सारांश यह की उदारका अन्न भोजन करना चाहिए कृपण एवं केवल सूदखोर का नहीं जिसमें श्रद्धा नहीं है एकमात्र वही देवताओं को हविष्य अर्पण करने का अधिकार नहीं रखता है उसी का अन्न नहीं खाना चाहिए धर्मज्ञ पुरुष ऐसा ही मानते हैं अश्रद्धा परम पापं श्रद्धा पाप प्रमोचदी जहात पापं श्रद्धावान सर्पो जीर्णा विभत्चम श्रद्धा सबसे अश्रद्धा सबसे बड़ा पाप है और श्रद्धा पाप से छुटकारा दिलाने वाली है जैसे सांप अपने पुरानी केचुल को छोड़ देता है उसी प्रकार श्रद्धालु पुरुष पाप का परित्याग कर देता है जयसे आम पवित्राणाम नृवृत्ति श्रद्धा स नवृत्तशील श्रद्धावान यद्धावान पुत एवस श्रद्धा होने के साथ ही साथ पापों से नृवत्त हो जाना समिस्त पवित्रताओं से बढ़कर है जिसके शील संबंधी दोष दूर हो गए हैं वह श्रद्धालु पुरुष सदा पवित्र ही है किम तस् तपसा कार्य किम वृत्ति न क्रियात्मना श्रद्धा मोजम पुरुष श्रद्धा उसे तपस्या द्वारा क्या लेना है आचार व्यवहार अथवा आत्मचिंतन द्वारा कौन सा प्रयोजन सिद्ध करना है यह पुरुष श्रद्धा मय है जिसकी जैसी सात्विक राजी या तामसी श्रद्धा होती है वह वैसा सात्विक राजस या तामस होता है इति धर्म समाख्यात व्यय जिज्ञासमान संप्राप्ता धर्म दर्शना धर्म और अर्थ का साक्षात्कार करने वाले सत्पुरुषों ने इसी प्रकार धर्म की व्याख्या की है हम लोगों ने धर्म दर्शन नामक मुनि से जिज्ञासा प्रकट करने पर उस धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है श्रद्धा कुर ततः प्राप्त से यदावाद धर्मचाचे स्वर्तमिस्थित गि गिरा जा चले महा जाजली तुम इस पर श्रद्धा करो तदनंतर इसके अनुसार आचरण करने से तुम्हें परम गति की प्राप्ति होगी श्रद्धा करने वाला श्रद्धालु पुरुष साक्षात धर्म का स्वरूप है जाजली जो श्रद्धा पूर्वक अपने धर्म पर स्थित है वही सबसे श्रेष्ठ माना गया है तथोचिरेन काल तुलाधार सव च दिव ग्राज्यौता सुखम स्व स्वस्थान उपागम्य स्वकर्म फल निर्जित कहते राजन तदनंतर थोड़े ही समय में तुलाधार और जाजली दोनों महाज्ञानी पुरुष परमधाम में जाकर अपने शुभ कर्मों के फलस्वरूप अपने अपने स्थान को पाकर वहां सुखपूर्वक विहार करने लगे एव बहु विधाथ तुलाधारेण भाषित सम्यक्त मुलब्धो धर्मचोक सनातन तस्ख्यात वीर्य से इस प्रकार तुलाधारेन नाना प्रकार के वक्तव्य विषयों से युक्त उत्तम भाषण किया उन्होंने सनातन धर्म का भी वर्णन किया ब्राह्मण जाजरी ने विख्यात प्रभावशाली तुलाधार के विपतन सुनकर उनके इस तात्पर्य को किया है तुलाधारस्य च अथवा बहुमताधारेण भाषित अथौ्योपदेशोतमीक्षति कुति नंदन तुलाधार ने जो उपदेश किया था वह बहुजन सम्मत अर्थ से युक्त था उसे सुनकर जाजली को परम शांति प्राप्त हुई उसे यथावत पूर्वक समझाया गया है अब तुम और क्या सुनना चाहते हो इतिश्री महाभारते मोक्ष धर्म पर्वणि तुलाधार जाजली जाजुरी संवाद चतुष्टधिक्शत तपोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में तुलाधार जाजली संवाद विषयक दो अध्याय पूरा हुआ